ऋग्वेदीय ऐत्रे उपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय खंड के चार मंत्रों का विचार हम लोग कर चुके हैं पंचम मंत्र का भी मूल मूल का विचार चल रहा है पूरा नहीं हुआ है प्रथम सृष्टि की रचना करते हुए पंचकृत पंचमहाभूतों से विराड़ शरीर का निर्माण भगवान ने किया और उस स्थूल शरीर में गोलोकों की जैसे जैसे अभिव्यक्ति होती गई तो उनमें इंद्रिय तथा इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवताओं की भी अभिव्यक्ति हुई ये सब बात पहले बता दी गई है इस खंड में और इस खंड के चतुर्थ मंत्र में बताया गया था जो तृतीय मंत्र में देवताओं ने प्रार्थना की थी कि आप हमारे लिए लिएगत समि इंद्रियों की अनुग्राह अग्न आदि देवताओं ने प्रार्थना की परमेश्वर से कि हमारे लिए कोई उचित आयतन आश्रय प्रदान करो जहां पर स्थित हो करके हम अन्नादन कर सके तो भगवान ने अनेकों वेष्टि शरीर दिखाए लेकिन देवताओं को पसंद नहीं आए आयतन के रूप में मनुष्य शरीर दिखाया तो मनुष्य शरीर पूर्व जो समष्टि का आश्रय है समष्टि इंद्रियों के अधिष्ठात्री अग्नि देवता का तदाकार ही वेष्टि मनुष्य शरीर देवताओं ने देखा और देवताओं ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की कि हमारे लिए उचित है पर्याप्त है भोग के लिए और फिर मनुष्य शरीर के अलग अलग अंगों में करण एवं करण अधिष्ठात्री देवता की अभिव्यक्ति हुई जैसे समष्टि के अलग अलग अंगों में करण एवं उनके अधिष्ठात्री देवों की अभिव्यक्ति हुई थी यहाँ करण और करण के अधिष्ठात्री वेष्टि देवताओं की अभिव्यक्ति है और यहाँ देवताओं का अन्न आदन आदि भोग संपन्न हो जाता है मानव शरीर में इसे पंचम मंत्र में बताया जा रहा है कि पहले देवता अब देवता के तरह ही आसना पिपासा ने भी परमेश्वर से प्रार्थना की कि आप हमें भी अन्नादन के उपयोगी आश्रय विशेष प्रदान करो इस प्रकार की पिपासा की भगवान से प्रार्थना हुई भगवान अस्नाया पिपासा के द्वारा यानी भूख प्यास के द्वारा प्रार्थित परमेश्वर ने उन दोनों से कहा कि अलग से आयतन तो तुम्हारे लिए नहीं दे सकते क्योंकि तुम लोग धर्म धर्मरूप हो यानी आश्रित हो इसलिए धर्म को जैसे अलग आश, आश्रय होता है ऐसा आपको आश्रय नहीं मिलेगा किंतु धर्म के आश्रय से ही आश्रयवान आपको बना दूंगा आपको तो चाहिए यानी धर्म के आश्रय से आश्रयवान तो धर्म बन ही जाता है और जो भूख और प्यास को शांत करने के लिए अन्नादनादि होना है वह धर्मे के अन्नादनादि से ही तुम्हें भी शांति यानी तृप्ति मिलेगी इसके लिए मैं जो तुम्हारे धर्मी यानी आश्रयभूत देवता हैं उनके अन्नादनादी व्या व्यापार का ही व्यापार से होने वाले तृप्ति का कुछ अंश अधिकारी बना देता ये ये देवतासु हूं येवासुभतासु इति इस इन वाक्यों से भगवान ने कहा है कि वाह मैंने आप दोनों को एतासुदेवतासु आभजामी का मतलब इन देवताओं के द्वारा किए गए आदनादि व्यापार से ही होने वाली तृप्ति में कुछ अंश का भागी आपको बना देता हूं अंश रूप से आभजन यानी अनुगृा आप पर अनुग्रह करता हूं आपकी प्रार्थना को स्वीकार करके वो अनुग्रह का प्रकार ही आभजन का प्रकार ही बताया जा रहा है ये तासु भागिन् इसे यानी ये तासु देवतासु ये जो देवताएं है इनी के इनी में भागी बना देता हूं का मतलब इनसे होने वाले व्यापार जन्य तृप्ति के कुछ अंश का अधिकारी बना देता हूं इति अने ऐसा परमेश्वर ने अश्नाया पिपासा से कहा ये जो संवाद है नाया पिपासा का और परमेश्वर का एक कप का संवाद है विराड देह में समष्टि इन्द्रिय तथा उनकी अधिष्ठात्री देवता प्रतिष्ठित हो गए और अपना अपना व्यापार करना प्रारंभ किया उन्होंने उस समय की ये प्रार्थना है आसनाया पिपासा की परमेश्वर से वेष्टि देह निर्माण के समय की नहीं समी देह का निर्माण हुआ उसमें अलग अलग समष्टि गोलकों में जाकर के समष्टि इंद्रिय तथा उनकी अधिष्ठात्री देवता स्थित हुए प्रतिष्ठित हुए और व्यापार अर्ह हो गए अपने अपने अदनादि व्यापार योग्य बन गए उस समय भूख और प्यास ने क्योंकि पहले कहा था ना भगवान अधिदेव का निरूपण करते समय श्रुति ने कि तम अष्नाया पिपाशाभ्याम अन्वर्यत ऐसा एक वाक्य आया था ना तो तम यानी विराट पुरुषम विराड़ पुरुष को अस्नाया पिपासा से जोड़ दिया यानी संयुक्त कर दिया अस्नाया पिपासा तो आई लेकिन विराड़ देह में कहा रहेगी इंद्रियों का स्थान भी बताया उनके अनुग्रह देवताओं का भी स्थान बता दिया वे अपना अपना व्यापार करके संतुष्ट हो रही है तो ये विराट देह में कहीं कहा पर रहेगी ये भगवान ने निश्चित नहीं किया पहले अधिदेव में इसलिए उसी समय देवताओं को तथा इंद्रियों को सालंब देख करके और अपने आप को निरधिष्ठान अनुभव करके भूख प्यास ने परमेश्वर से प्रश्न किया और परमेश्वर ने उनके प्रश्न का उत्तर दिया ये जो संवाद है तम आशनाया पिपा से लेकर के करोमी यहाँ तक का ये वेश्टी कार्यक्रम संघात निष्पन्न होने के समय का नहीं अपितु अधिद यानी समस्ती शरीर में समष्टि इंद्रिया तथा तो उनके अधिष्ठात्री देवों का अवस्थान होने के बाद का संवाद है उसी समय का यह समझना तो करोमी ऐसा परमेश्वर ने इन भूख प्यास से कहा का मतलब विराट देह में कहीं पर भी स्थान अलग से दिया इनको क्योंकि एक ये धर्म धर्म रूप है तो वे अपने धर्म के आश्रित ही रहेंगे लेकिन इन धर्मों को धर्म के तृप्ति से ही तृप्ति हो जाएगी इतना मात्र निश्चित हुआ अब आगे कह रहे हैं कि अधिदय आध, सृष्टि के उत्पत्ति के समय यह संवाद इंद्रियों का क्या नाम भूख और प्यास तथा परमेश्वर का हुआ ये हम कैसे निश्चित कर ले जो वैदिक है आस्तिक है वो तो वेद पर श्रद्धा करके मान लेंगे कि वेद कह रहा है इसलिए समष्टि इंद्रियों के तथा देवताओं के अभिव्यक्ति के बात का ये संवाद है वेद कह रहा है तो हम भी मान ले क्योंकि वेद निर्दोष प्रमाण है किन के लिए आस्तिकों के लिए लेकिन नास्तिक तो वेद को प्रमाण के रूप से स्वीकार नहीं करेंगे ना तो नास्तिकों के लिए क्या होगा कि परमेश्वर को भी नहीं मानते परमेश्वर का ज्ञापक साक्षात ज्ञापक वेद को भी जो नहीं मानते वे तो पूछेंगे कि हम ये कैसे विश्वास कर लें कि उस समय ये भूख प्यास का और परमेश्वर का संवाद हुआ करके उन्हें उस संवाद के ज्ञापक के रूप में तथा आस्तिकों को जो वेद ने बताया हुआ संवाद है उसे दृढ़ करने के लिए ये आगे वाला ग्रंथ है कि तस्मात इत्यादि तो तस्मात के द्वारा अपेक्षित यस्मात का अध्यय होगा यानी यस्मात आरंभे कारण कारणदेह कारण देह है समिदेह और उसमें अष्नाया पिपासादियों को स्वतंत्र स्थान नहीं मिला और देवताओं के आदनादि व्यापार के, व्यापार के फल में अंश रूप से भागीदारी भगवान ने उनको दी ये जिस कारण से मूल में हुआ तस्मात का अर्थ है उसी कारण से आज भी भूख और प्यास स्थूल शरीर के किसी अंग में नहीं रहती है अपितु भूख प्यास को धर्म माना जाता है किसका प्राण का इसलिए प्राण के आश्रित हुई और सभी इंद्रिय प्राण शब्द से प्राण शब्द मुख्य प्राण का भी और बाकी इंद्रियों का भी गौण रूप से बोधक होता है प्राण शब्द इंद्रिय समूह के लिए मात्र प्रयोग होता है तो इसलिए यहां पर प्राण शब्द का अर्थ निकलेगा प्राण आश्रित भूख-प्यास है का मतलब प्राण शब्द का गौणार्थ बाह्यकरण अंतकरण एवं मुख्यार्थ जो प्राण है पंचवायु पंचवृत्त्यात्मक प्राण इनके आश्रित ये भूख-प्यास है और इनके व्यापार से होने वाले तृप्ति से ही ये तृप्त हो जाती है भूख प्यास इसे बताया जा रहा है तस्मात ऊपर से जोड़ देना इदानीम अपि। इस समय भी क्या होगा कि यस्य कस्य च देवताये ये हवीर्गृहते तो जिस किसी भी देवता के लिए हबी का ग्रहण किया जाता है हवी है पुरड़ास देवता शब्द से लेना जो अग्नियादि देवता है यज्ञ में प्रदान की जाने वाली हवी के अधिकारी वो अग्नियादि देवता है और उन अग्नियादि देवताओं के लिए हवीर्गृह थे तो भागिन्या भागिन्यो भागिन् अस्याम पिपा से भवत तो ये भूख प्यास जो है भागिन्न अधिकारी और संपूर्ण तृप्ति के अधिकारी नहीं आंशिक तृप्ति के अधिकारी देवताओं के द्वारा गृहित हवि के द्वारा होने वाले तृप्ति के बन जाते हैं देवताओं ने हवी का ग्रहण किया उससे तृप्ति हुई उसमें से कुछ अंश से तृप्ति मिल जाती है अस्नाया पिपासा को भी इसलिए कहा अस्नाया पिपा से भागिन् तो भागीनी बन जाती है और तो अश्याम ये शब्द देवता का परामर्शक है तो यद्यपि हवि हाँ ग्रहण किया जाता है देवताओं के द्वारा उसमें भागी भूख प्यास नहीं होती देवता में नहीं होती इसलिए अश्याम शब्द से ग्रहण करना देवताओं को होने वाली जो तृप्ति पुरोडासाधि हबि का ग्रहण करने से अग्निधि देवताओं को होने वाली जो तृप्ति और उस तृप्ति में भागिन्गिन् तो उस तृप्ति में अंश रूप से अधिकारी बन जाते हैं कौन अश्नाया पिपाश भूख-प्यास ये आज भी देखा जाता है यद्यपि आदि करने से होता क्या है देखा जाता है भूख प्यास मिट जाती है ना मिटने का मतलब होता है समाप्त होना तो इनकी तो समाप्ति हो गई भूख भो, भोजन करने से पानी पीने से या तत्त्व विषय ग्रहण करने से तत्त्व विषय विषय को जो हो, अषनाया पिपासा से उपलक्षित तृष्णा है वो समाप्त हो जाती है तो यहां तृप्त हो गई ये कैसे कह रहे हो अस्नाया पिपासा तृप्त होते हैं एक शंका होगी उसका समाधान भी टीका में आएगा कि यदि तृप्त ही होती है नष्ट नहीं होती भूख प्यास स्वरूपतः यदि नष्ट होती एक बार भोजन करने से और पानी पीने से भूख प्यास पेट भर भोजन कर ले पेट भर पानी पी लें भूख प्यास मिट जाए, यानी स्वरूपतह नष्ट हो जाए, तो फिर कुछ घंटे बाद भूख नहीं लगनी चाहिए ना, प्यास नहीं लगनी चाहिए लेकिन वैसी भूख प्यास लग जाती है फिर इसका अर्थ है उसका स्वरूपतः नाश नहीं होता है अपितु वो रहती है स्वरूपत उस समय के लिए उपशांति हो जाती है उसकी उपशांति ही तृप्ती है भूख प्यास की ये सब चर्चा आएगी अब भाष्य को देखो तम ईश्वरम अच्छा, हाँ। तो चर्चा हो गई थी न कि एवं लब्धाधिष्ठानसुताया पिपास अर्षना पिपासा मूल में यानी समष्टि शरीर में निरधिष्ठान है कोई उनका स्वतंत्र गोलक नहीं है भूख प्यास का भूख प्यास ये जिसके धर्म है उन्हीं के अधिष आश्रित रह करके उन इंद्रियों का जो गोलक होगा उस गोलक से ही गोलक वान है अलग आश्रय नहीं है और देवता तो लब्ध अधिष्ठान है इंद्रियों के अनुग्राह देवताओं का अलग अलग अपना अपना स्थान है तत्त्व इंद्रिय का गोलक, ऐसे पिपासा का नहीं है इसलिए कहा सत्यो पिपासे मूल में तम अस्नाया पिपासे से है ना उस अस्नाया पिपा से विशेषण है निरधिष्ठाने सत्यो ये निराधिष्ठान होने पर किनका निराधिष्ठान जो अष्टाया पिपा से उन्होंने तम यानी ईश्वर अब्रूताम यानी उक्तवत परमेश्वर से कहा क्या कहा कि आवाभ्याम अधिष्ठानम अभिप्रजानी ही हमारे लिए भी कोई स्थान आप प्रदान करे अभिप्रजानी ही मूल में है उसका अर्थ करते हैं चिंतय उसका भी अर्थ बता विधत्स्व इत्य तो आप विधान करो ये बताया गया पूर्व अभी अभिप्रजानी ही वाक्य का क्रियापद का अर्थ अने हमारे लिए भी कोई स्थान आप बना लो निश्चित कर लो कि यहां रहो करके कहा समी शरीर में तो स ईश्वर अब ते अब्रवीत इस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं भगवान भाष्यकार स ईश्वर इत्यादि से इसका अवतरण लिखने से पहले टीकाकार जो एवं इति इस इस प्रतीक के बाद में में वाक्य उससे प्रश्न वाक्य का तम अस्नाया पिपासे से अब्रूताम इत्यादि का अर्थ करते हैं निरधिष्ठाने सत्यो कारणीभूत कारणीभूते विराड देहे अधिष्ठान विशेषो यदि सैत्यापिपादीना मुखादय तदा वेष्टिदेहे तदेव सैतरधिष्ठान तो ते निरधिष्ठ तो निरधिष्ठान पर यह लिखा है अष्नाया पिपा का विशेषण है निरधिष्ठाने सत्यो तो निरधिष्ठान है अष्नाया पिपा से क्यों निरधिष्ठान है इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कारणी भूते विराड देहे निरधिष्ठान अधिष्ठान विशेषो यदि तो ये आशनाया आश्ना, पिपाशा का समि शरीर में यदि कोई न कोई अलग स्थान होता अधिष्ठान स्थान अंगोलक यदि होता तो अस्या पिपाश आनाया पिपाशा का अलग स्थान होता जैसे अग्नियादि नाम मुखादय अग्नियादियों के मुखादि स्थान है ऐसे अष्नाया पिपासा के यदि अलग स्थान होते हैं। तो तदा व्यष्टि देह भी तदेव तो जो समष्टि देह में जैसे यहाँ पर अग्नि का मुखादि स्थान बताया न क्योंकि समष्टि देह में भी समष्टि देह के मुखादि ही अग्नि आदि देवता के स्थान है ऐसे वेष्टि शरीर में अष्नाया पिपासा का भी वही स्थान होता जो सम, यदि समष्टि शरीर में कोई न कोई स्थान मिलता तो तो ये कहते हैं कि तदा वेष्टि देहे पीतदेवस्यात यानी वही स्थान होता जो समष्टि में मिलता तयोहो अधिष्ठान तो वही उनका अधिष्ठान बन जाता कैसे तो कहते तेष्याम इव यानी जैसे तेष्याम मैंने अग्नि नाम तो अग्नियों का वेष्टि देह में वही स्थान है जो समष्टि देह में था मुखादि ऐसे अष्नाया पिपासा का भी वही अधिष्ठान बनता वेष्टि शरीर में जो समष्टि शरीर में होता उनका लेकिन कहते न तू ये तद अस्थि तो समि शरीर में तो कोई उनका ये तद तो यानी अधिष्ठान है ही नहीं इसलिए क्या होगा आतो निरधिष्ठाने थे तो समी देह में वे निरधिष्ठान होने से वेष्टि देह में भी निरधिष्ठान ही रहेंगे और विधत्स्व ये अभिप्रजा नहीं का अर्थ विधत्स्व किया न उसके विषय में लिखते हैं टीकाकार उसके विधत्स्व इस क्रियापद के बाद में ये प्रतिष्ठित अन्नम आदाव इतना शेष करना लिखते हैं कि विधत्स्व इति अनंतरम अना प्रतिष्ठित अन्नम आदाव इति शेषो तो विधत्स्व इस क्रियापद के बाद में यतिष्ठित अन्नम आदाव इन पदों का कर कर लेना, शेष देना। आगे हैं। तत्र अधिष्ठान तावद कारणे अन्वयकर् शेषकर्देना आगेह त्रधिष्ठानशेष तबदुव कारण अधिष्ठानस्य। इवयोहो धर्मरूपत्वात् अनाश्रित्य धर्मस्य भूत अदन तो योगप्वादर्मीणनाश्रिध्य स्वातंत्राचेतर्मीभूततागतमेंवादनम युवो इह सर ये स वाक्य का अवतरण है तत्र से लेकर के तो तत्र अधिष्ठान विशेष तावत युव कारणे देहे अभावत तो तत्र कारणे समष्टि देहे ऐसा अन्वय करिए तत्र का कारणे समष्टि देहे के साथ तो कारण रूप जो समष्टि शरीर है उसमें ईवयो यानी अष्टाया पिपासयो हो अधिष्ठान विशेष विशेष इसका अन्वय करिएिष्ठान विशेष का तो अन्वय कर्ता के रूप में उधर करना है कहां पर वेष्टी दे कहा पर है वो इहा लिखा है ना वो तो नास्तेव तो ये अधिष्ठान विशेषहा नास्तेव ऐसा अधिष्ठान विशेष का तो कर्ता के रूप में नास्तिक कर्ता के रूप में इधर अन्वय करिए और तत्र तावत इवयो हो कारणे समष्टि देहे अभाव अभाव का मतलब अधिष्ठानस्य से तो कारण शरीर में आप दोनों का अधिष्ठान न होने से अभावत् अर्थ निकलेगा के साथ में से अभाव आता ऐसा अधिष्ठान पद का अध्ययन कर दीजिए तो कारण शरीर में भूख प्यास का कोई स्थान न होने से अधिष्ठान विशेषो नास्तेव ऐसा अन्वय होगा तो कारण में ही नहीं है तो यह वेष्टि कार्य देहे तो वेष्टि जो कार्य शरीर है उसमें भी आपके लिए कोई अधिष्ठान नहीं मिलेगा ऐसा क्यों तो कहते इसलिए कि कारण पूर्वक कार्य पी तो कार्य में जो अधिष्ठान है अग्नि का वही है जो कारण में अधिष्ठान था इसलिए कारण पूर्वकत्वाद का मतलब कारण अधिष्ठान पूर्वकत्वात् लगाना तो इसलिए आपको यहां भी कोई स्वतंत्र स्थान नहीं मिलेगा भूख-प्यास को तो कहा फिर हम ऐसे ही रहे निरा, निरालंब तो निरालंब होंगे यदि तो व्यापार नहीं कर पाएंगे तो हम तृप्त कैसे होंगे भूख प्यास बनी ही रहेगी फिर इन इनकी उपशांति कैसे होगी इसलिए कहते हैं कि आदनन आदनन तुव यो धर्म रूप तो आप लोग इवयो हो धर्म का मतलब आप दोनों धर्मरूप हो यानी गुण रूप हो आश्रित हो आश्रित रूप होने से धर्मिणम अनाश्रित्य धर्मस्य से स्वातंत्र अयोगात् धर्म को छोड़ करके धर्म यानी आश्रय को छोड़ करके आश्रित पदार्थ स्वतंत्र नहीं रह सकता जैसे त्वचा का रूप त्वचा को छोड़ करके स्वतंत्र नहीं रह सकता ऐसे अग्नि का औष्ण्य धर्म है वह अग्नि को छोड़ करके नहीं रह सकता ऐसे ही आप भी धर्म रूप होने के कारण क्या होगा कि धर्मिनम अनाश्रित्य धर्म स्वातंत्र्य स्वातंत्र तो स्वतंत्र किसी अधिष्ठान में रह नहीं पाओगे आपका स्वतंत्र रहना असंभव है एक हेतु और दूसरा एक हेतु बताते इसलिए क्या होगा कि चेतनावत धर्मी भूत देवता गतम एवं अन्नादनम युवो इ तो आप लोग धर्मरूप होने के कारण धर्म में भी किसी न किसी आश्रय में रहोगे और आश्रय दो प्रकार के देखे जाते हैं रूप आश्रय चेतन आश्रय और जड़ आश्रय तो जड़ आश्रय में तो अदनादि व्यापार होता नहीं है इसलिए जो आप लोगों के आश्रयभूत धर्मभूत का मतलब आप लोगों के आश्रयभूत देवता हैं अग्नि और तदगतम यानी अग्नि देवता गतम एव अन्नादनम इव यो हो तो देवताओं का जो अन्नादन है वही आपका भी अन्नादन माना जाएगा इति आहो ये बात स ईश्वर इत्यादि वाक्य से बताई जा रही है कि स ईश्वर एवं उक्त के पिपा पिपासे अब्रवीत तो, तो एवं उक्त ये ईश्वर का विशेषण है एवं उक्त स ईश्वर यानी अस्नाया पिपासा की पिपाशा के द्वारा प्रार्थित ईश्वर ने ते यानी अर्षनाया पिपासा से अब्रवित यानी कहा क्या कहा तो आ, ये कहा कि आगे वाला वाक्य उसे बता, बता रहे हैं नहीं इत्यादि से तो भाष्य में भाव हाँ युवर ये नहीं के पास में है आगे देखिए नहीं इत्यादि वाक्य तो नहीं युवो भाव चेतनावद अनाश्रित्य अन्नातृत्व संभवती तो आप धर्मरूप भाव रूपत्वात युवो इसमें भाव शब्द से लेना धर्म को भाव यानी धर्म ये टीकाकार लिखते हैं भाव रूपत्वात यानी धर्म रूपत्वात इत्यर्थ तो आप दोनों धर्म रूप होने से धर्म में भी द, फिर चेतनावत धर्मी द, चेतनावत वस्तु एने धर्मी वस्तु शब्द का अर्थ यहां धर्मी तो चेतनावान जो धर्मी है उसका आश्रय लिए बिना अन्नात्रित्वम न संभवती शुरू जो न है संभवती के साथ जुड़ जाएगा हर ही का अर्थ निकलेगा यशमात् तो आप लोग धर्मरूप होने के कारण चेतन धर्मी का आश्रय लिए बिना आप में अन्नात्रित्व संभव नहीं है जिस कारण से ही का अर्थ है आगे है भाष्य में इत्यादि तो तस्मात्वाक्यो तस्तुतासु एव एव अग्नसु वाम यानी इवाम देवता सुध्यात्म अधिदेवता सु आ और आभजा क्रियापद का अर्थ कर दिया वृत्ति संविभागे नुगृहमी ये आभाई का अर्थ तो पहले आभजामी तक के वाक्य का अर्थ देखिए जिस कारण से चेतन धर्म चेतन धर्मी को स्वीकार किए बिना धर्म रूप भूख प्यास में अन्नात्रित्व संभव नहीं हो रहा है उस कारण से ये तस्मात् अर्थ निकलेगा भगवान ने कहा कि चेतना चेतन जो अग्न आदि देवता है वो दो प्रकार की हैं, अध्यात्म अग्न आदि देवता और अधिदेव अग्नि आदि देवता अध्यात्म देवता है। आपके अध्यात्म देवता मानी जाएगी वेष्टि कार्यक्रम संगातगत देवता को ये लिखते हैं टीका में टीकाकार पहले अपि अचेतन से आदर्शनात चेतनावत वस्तु, वस्तु इति उक्तम। तो ये चेतनावत जो पूर्व वाक्य में कहा है ना वो इसलिए कहा कि धर्मी दो प्रकार का देखा जाता है चेतन भी अचेतन भी तो अचेतन धर्मी में भोक्तृत्व देखा नहीं गया है अचेतन धर्मी है घटाधी उनमें भोक्तृत्व का आदर्शन होने के कारण चेतनावत वस्तु चेतन धर्मी यह पद चेतन धर्मी का वाचक यह पद प्रयोग किया अब ये देवताओं का जो विशेषण है अध्यात्म अधिदेवता सु इसमें अध्यात्म देवता बताते हैं कौन है तो अध्यात्म देवता वेष्टि देहगत देवता अधिदेवता ये वेष्टि शरीरगत देवताओं को कहा जाएगा अध्यात्म देवता वेष्टि इंद्रियों की वेष्टि इंद्रियों के गोलकों में स्थित अंश रूप से जो अग्नियाधि देवता हैं वे है वे अध्यात्म देवता कहलाएगी एक अध्यात्म में यानी वेष्टि शरीर में इंद्रियों पर अनुग्रह करने के लिए पूरा का पूरा अग्नि देवता एक ही शरीर में आकर के नहीं रहता है ना सारे इंद्रियों के देवताएं अपने अपने अंश रूप से वेष्टि शरीर में अपने अनुग्राह इंद्रियों के गोलकों में रहती हैं। इसलिए उनको अध्यात्म देवता कहा जा रहा है वेष्टि शरीर में अंश रूप से रहने से और अधिदेवता तो अधिदेवता कौन है तो समी विराड देहगता भुजो अग्नियादय प्रसिद्धा तासु इत्य तो अधिदेवता है समष्टि जो विराड़ शरीर है उसमें समष्टि इंद्रियों के अनुग्राहक के रूप में अवस्थित देवता उन अग्नियाधि देवताओं को कहा गया हवीर भुज वेष्टी कार्यक्रम संघात उपाधिक मनुष्य योनि में आए हुए जीव के द्वारा जो वेदाधिकारी है दिया जाने वाला जो पुरोडाशादी हवि है उसे ये ग्रहण करते हैं पुरोडासादी हवि है देवताओं का अन्न स्वाकार के द्वारा दिया जाने वाला और उसके आदन करता है ये समि शरीरगत अग्नि देवता ये प्रसिद्ध है वेद में और तासु का मतलब ये जो दोनों अध्यात्म देवता एवं अधिदेव देवता इन देवताओं में ही आप लोगों को आभजामी का अर्थ है इनके आदनादि के द्वारा होने वाले तृप्ति रूप फल में कुछ अंश का अधिकारी बना करके आप पर अनुग्रह करता हूं आभजामिका अर्थ निकलेगा यही अर्थ आभामिका बता रहे हैं भगवान भाष्यकार वृत्ति इत्यादि से इसका अवतरन अलग से अवतरण तो नहीं लेकिन अर्थ करते हैं टीकाकार पहले वृत्ति इत्यादि वाक्य को पढ़िए तो वृत्ति संविभागे न अनुगृणामी ये आभजामी का अर्थ निकला तो अध्यात्म तथा आदिदेव जो देवता उनमें ही उनके द्वारा किए गए आदनादि के फलभूत तृप्ति में अंश रूप से अधिकारी बना करके आप पर मैं अनुग्रह करता हूं ये यहां पर कह रहे हैं कि वृत्ति सम विभागी नृत्ति का अर्थ है आदि देवताओं के द्वारा कृत जो हवीर आदनादि रूप व्यापार है उस व्यापार सहित उसका फल सफल व्यापार और उस सफल व्यापार में समविभागन उसका कुछ अंश आपको देता हूं कुछ बाकी उनके पास रखता हूं ये सम्भीभा, वृत्ति संविभाग है तो इस वृत्ति समविभाग करके अनुग्रामी आप पर मैं अनुग्रह करता हूं ऐसा भगवान ने भूख प्यास से कहा वृत्ति समविभागन का अर्थ करते हैं टीकाकार भोग एक देश दाना यानी आध्यात्म तथा आदिदेव देवताओं में के द्वारा किए जाने वाले व्यापारों से होने वाला जो भोग सुखोपलब्धि भोग और उसमें कुछ अंश का भागी बना देता हूं जब इनको उप मिलती है तो ये सुख ही है ना भूख प्यास उपशांत तो होती है भूख प्यास का उपशांत तो होना है अग्नि के द्वारा कृत आदना में आदनादि से होने वाले फल में इनका कुछ हिस्सा बांटना ये तद एव स्पी करोती और इसी अर्थ को स्पष्ट करते हैं मूल में भगवान ये इत्यादि वाक्य से ये तासु एव वाम देवतासु इत्यादि से वो स्पष्ट किया है और भाष्य में यहाँ कर रहे हैं इसलिए ये करोति का अर्थ निकलेगा ये देवताओं को देवताओं के द्वारा कृत आदनादि के फल में कुछ भाग का अधिकारी अस्नाया पिपासा को बना दिया भगवान ने इसी अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं ये तासु भागिन्यो इत्यादि से तो ये तासु भागि यदेवत यो भागो हविरादि हवीरादिलक्षण सैत भाग्य भागिन्यो भागवत्त्यो नेत वा कौमी सृष्ट्याद्वर एवं व्यदात यस्मा तस्दी ये चय देताय हविगृ्यते चुपुरोडादील भागिन्या भागवत्या अस्याम देवता अश्नाया पिपासे भवतः भवत यहां तक एक ही वाक्य है पूरा तासु भाग, भागिन्यों से लेकर के तो कहते हैं जिसका आ, ये अग्नियादि देवताओं में जिस देवता का जो हवी है यो भागो हवीरादि लक्षण ये देवत्य यो भाग का मतलब जिस देवता का हवीरादी में जो भाग है सबके लिए एक ही हवि नहीं होता है ना हवि द्रव्य सब देवताओं का अलग अलग होता है किसी का पुरोडास होता है तो किसी का चरु होता है तो किसी का दही होता है तो किसी का दूध होता है किसी का पनीर होता है किसी का पनीर बनाने पर जो अलग से जल निकलता है उसमें से वो होता है इसलिए कहा कि ये देवत्यो यो भाग जिस देवता का जो हो हवी है हवीरूप भाग है हवीरादिलक्षण सै नहीं व भागे न तो तस्या देवताया उस देवता को उसी भाग से यानी हविरादी द्रव्य से ते नहीं व भागेना हविरादी द्रव्य रूप भाग से भागीवत्यो वाम करोमी तो वो अपना अपना जो हवि ग्रहण करेगी देवता जिस देवता का जो हवि है तो हम आपको देवताओं के द्वारा जो गृहित हविद्रव्य हवी है उससे होने वाली तृप्ति के भागे न यानि अंशे न उस अंश से भागिन्यानि भागवत्यो वाम करोमी आप दोनों को उसमें फल का कुछ अंश का अधिकारी बना देंगे फल के कुछ अंश का अधिकारी बना देंगे कते कत ईश्वरः एव वेदात यस्मा तो परमेश्वर ने विराट शरीर के उत्पत्ति के समय जिस कारण से ये विभाग कर दिया वेद अने यानी अग्नियादि के द्वारा ग्रहण रूप अदनादि के फल में इनको कुछ भाग बांट दिया ईश्वर ने जिस कारण से कते तस्मात, उसी कारण से आज भी कार्यक्रम संघात में क्या होता है तो तस्मात इधानीम अपि यसे कश्यच देवता या अर्था हविगृह तो जिस किसी भी देवता के प्रयोजन के लिए हवि ग्रहण किया जाता है चरु चरुपुरशादी रूप तो भागिन्या बेव, भागवत्या वेव अस्याम देवतायाम अषनाया पिपासे भवतः तो देवता में भगवान होती है का मतलब देवता से देवता को होने वाले तृप्ति में कुछ अंश की भागी बन जाती है अष्नाया पिपासा ये पर भाष्य में कहा गया है ये देवत्य इत्यादि का अलग से अवतरण टीका में है कि साक्षात देवतासु अयोगातो देवता भागे न भागवत्व अंशवत्व इति उक्तमित व्याचे इति तो साक्षात देवतासु भागवत्व भागवत्वअयोगात तो।, तो देवता में साक्षात देवता में तो इनका कुछ अंश देवता का कुछ अंश भूख प्यास का होगा ऐसा भाग तो नहीं बनेगा ना इसलिए कहते देवता भाग्य न तो देवताओं का जो भाग है का मतलब अग्नि आदि देवताओं को होने वाली जो तृप्ति है उस तृप्ति के कुछ भाग से भागी बना दिया परमेश्वर ने इन दोनों को इसलिए कहा देवता भाग्य न भागवतम यही अंशवत्व है भागवतम का अर्थ है अंशवत्व उस फल का कुछ अंश इनके लिए भी विभक्त करके दे दिया कहा कि इतने, इतना व्यापार देवता आदनादि करेगी तो आपको इतनी तृप्ति होगी ये बात इति व्याचे ये देवते इत्यादि से वही अंशवत्व का स्पष्टीकरण किया जा रहा है व्याख्यान किया जा रहा है यह देवत्यो इत्यादि की व्याख्या इत्यादि व्याख्या रूप जो टीका है इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल